लुई ब्रेल चित्र पुस्तक डेविड जॉन चित्र एलेक्जेंड्रा लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी अठारह को फ्रांस में पेरिस के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव कुपवरे में हुआ था लुई के पिता साइमन रेने ब्रेल घोड़ों की काठी बनाते थे उनकी माँ का नाम मोनिक बैरन ब्रेल था लुई उनके चार बच्चों में सबसे छोटा था ब्रेल परिवार तीन कमरों के पत्थर के घर में रहता था उनका भोजन उनके छोटे से खेत और अंगूरों के बगीचे से आता था घर के उस पार साइमन रेने की एक बड़ी दुकान थी जिसमें चमड़े के टुकड़े हथौड़े तेज चाकू और नुकीले सूजे और अन्य औजार पड़े रहते थे जबकि पिता काम कर रहे होते तो काम कर रहे होते थे तो लुई अक्सर चमड़े के छोटे बचे हुए टुकड़ों के साथ खेलता था एक गर्मी के दिन जब उसके पिता एक ग्राहक के साथ बाहर बातचीत कर रहे थे तीन वर्षीय लुई दुकान में गया वो अपने पिता द्वारा उपयोग किए गए नुकीले और औजारों नुकीले औजारों के साथ खेलने लगा लुई ने औजार के साथ वही किया जैसा कि अपने पिता को अक्सर करते हुए देखता था लेकिन औजार फिसल गया और उसकी आंख में जाकर लगा लुई चिल्लाया उसके माता पिता उसके पास दौड़े हुए आए उन्होंने लुई का खून साफ किया और आंख पर पट्टी बांधी माता पिता लुई को एक बूढ़ी औरत के पास ले गए जो ग्रामीण चिकित्सक थी उसने घाव पर लिली फूल का रस लगाया फिर माता पिता लुई को एक डॉक्टर के पास ले गए लेकिन कोई भी लुई की आंख बचा नहीं सका पहली आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी फैल गया फिर कुछ समय बाद लुई ब्रेल अंधा हो गया लुई को दोबारा फिर से भोजन खाना सीखना पड़ा और चीजों से बिना टकराए कैसे चलना है वो भी सीखना पड़ा लुई के पिता ने उसके लिए एक बेत बनाया चलते समय लुई उस बेत से अपने सामने की जमीन को मारकर यह सुनिश्चित करता था कि रास्ता साफ है और जब लुई कहीं जाता था तो वो अपने कदम गिनता था फिर वापस लौटने के लिए उसे कितने कदम चलने हैं वो उसे याद रहते थे लुई अब पूरी तरह से एक अंधेरी दुनिया में जीता था लुई अब ध्वनियों गंधों और चीजों के आकार और अनुभव के बारे में अधिक जागरूक हो गया था चलते समय लोग विभिन्न आवाजें करते थे जिन्हें लुई पहचानना सीख गया था जब पत्थरों की सड़क पर कोई गाड़ी लुढ़क कर आती तो वो गाड़ी की आवाज से समझ जाता था कि कौन आ रहा था अठारह के दशक में दशक की शुरुआत में फ्रांस युद्ध में फंसा था फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने पूरे यूरोप और रूस में लड़ने के लिए अपनी विशाल सेनाएं भेजी शुरू में वे विजयी हुए लेकिन 1814 तक फ्रांसीसी सेनाएं हार गई थी और उन्हें घर वापस लौटने की जल्दी थी अप्रैल 1814 में दुश्मन रूसी सैनिकों ने कुपोरे पर हमला किया और फिर वहां पर रहने और खाने की मांग की अगले दो वर्षों तक कई रूसी सैनिक ब्रेल के घर के सामने से गुजरते रहे युवा लुई के लिए उन अजनबियों के साथ रहना भयावह रहा होगा जिन्हें वह तो देख सकता था और न ही उनकी भाषा समझ सकता था अठारह में एक नए चर्च के पुजारी जैक्स पल्लू आए वो लुई के पहले शिक्षक बने उन्होंने ही लुई को बाइबल सिखाई उन्होंने लुई को जानवरों को उनकी आवाजों और फूलों से उनकी गंध से पहचानना सिखाया लुई के पिता ने अक्षरों के लिए गोल गोल मथों वाले कीलों की एक लकड़ी के मत्थों वाले कीलों को एक लकड़ी के बोर्ड में ठोका लुई ने किले के मत्थों को छूकर वर्णमाला सीखी फिर पिता ने उसे अक्षरों को जोड़ना और शब्दों को कैसे बनाया जाए यह सिखाया अगले साल एक नए स्कूल मास्टर एंटोनी बेचरेट कु में आए उस समय किसी नेत्रहीन बच्चे का स्कूल जाना एकदम असामान्य बात थी लेकिन लुई विशेष रूप से होशियार था और एंटोनी एंटोनीट उसे वो उन किताबों को नहीं पढ़ सकता था जो दूसरे बच्चे पढ़ते थे बहरहाल उनकी याददाश्त अच्छी थी और वो एक बढ़िया छात्र था फरवरी अठारह सौ में लुई को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में रहने और अध्ययन करने के लिए पेरिस भेजा गया यह नेत्रहीनों के लिए दुनिया का पहला स्कूल था जिसकी स्थापना में सत्रह हाउ ने की थी जब लुई स्कूल में आया तो एक धूमिल पांच मंजिला इमारत में था बिल्डिंग के खिड़कियों पर लुहरी की मोटी छड़ें लगी थी 30 साल पहले फ्रांसिसी क्रांति के दिनों में वो इमारत एक जेल थी लुई ब्रेल अपने बाकी जीवन भर उस स्कूल में ही रहा लुई के पढ़ने के लिए संस्थान में कई किताबे थी उन किताबों के पन्नों पर उभरे हुए अक्षर थे जिन्हें वो महसूस कर सकता था अक्षर बहुत बड़े थे वो किताबें भी बड़ी और भारी थी प्रत्येक अक्षर को अपनी उंगलियों से ट्रेस करना एक धीमी प्रक्रिया थी उसे पी और आर साथ में और ई और एफ के बीच में अंतर करना मुश्किल था लेकिन अंत में लुई उन किताबों को पढ़ना सीख गया स्कूल में इतिहास भूगोल गणित लैटिन और व्याकरण संगीत की कक्षाएं और नियमित पाठ होते थे लुई को विशेष रूप से संगीत पसंद था उसके पास संगीत की प्राकृतिक प्रतिभा थी उसने पियानो ऑर्गन वायलिन और चेलो बजाना सीखा 1834 से 34 के शुरू में लुई ने कुछ पेरिस के चर्चों में ऑर्गन भी बजाया 1821 में लुई ब्रेल को सोनोग्राफी यानी रात्रि लेखन सिखाई गई जो उभरी हुई बिंदियों और बिंदियों और डैश का एक कोड था इसका आविष्कार फ्रांसीसी सेना के कप्तान चार्ल्स चार्लियर ने किया था लेकिन की समस्या शब्द को लिखने में उस प्रणाली में बहुत सारे बिंदु लगते थे उसमें संख्याओं या विराम चिन्हों के लिए कोई कोड नहीं था सोनोग्राफी एक ध्वनियात्मक प्रणाली थी जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रतीक होता था लेकिन प्रत्येक अक्षर के लिए नहीं इसलिए उसके उपयोग से लुई हिज्जे करके पढ़ नहीं सकता था लुई ने अपने कोड के साथ प्रयोग करना शुरू किया अपने सहपाठियों के सो जाने के बाद वो देर रात तक प्रयोग करता रहा था वो सुबह जल्दी उठकर कक्षाओं से पहले भी अपने कोड पर काम करता था अठारह में लुई ब्रेल ने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर आंद्रे पिग्नियर को अपनी प्रणाली का एक प्रदर्शन दिखाया लुई ब्रेल के कोड में तीन बिंदुओं की दो पंक्तियों में उभरी हुई बिंदियों का उपयोग किया गया था जैसे कि किसी डोमिनो पर छह बिंदियां होती हैं, उसे इस तरह तिरसठ अलग अलग संयोजन, कॉम्बिनेशन मिले जो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए और विराम चिन्ह और संख्याओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त थे बाद में लुई ने उभरी हुई बिंदियों की संगीत नोट्स के लिए भी प्रणाली विकसित की ब्रेल की नई प्रणाली से सोनोग्राफी की तुलना में सीखना और पढ़ना बहुत आसान था अठारह तक लुई ब्रेल और उसके मित्र गैब्रियलियर ने पहला ब्रेल लेखन बोर्ड बनाया अब लुई गैब्रियल और अन्य अंधे लोग भी लिख सकते थे अठारह में लुई ब्रेल को नेत्रहीनों की राष्ट्रीय संस्थान में एक सहायक और दो साल बाद एक पूर्ण शिक्षक बनाया गया लुई ने गणित, भूगोल, व्याकरण और संगीत पढ़ाया स्कूल के अन्य शिक्षक पाठ न समझने वाले बच्चों को सजा देते थे लेकिन लुई ब्रेल अपने छात्रों के साथ हमेशा प्रेम से पेश आता था शुरू में बहुत से लोग ब्रेल की प्रणाली को इस्तेमाल करने के खिलाफ थे उन्हें लगा की ब्रेल का नया कोड अपनाना महंगा होगा उसका मतलब होगा कि नेत्रहीनों के लिए नए सिरे से किताब तैयार करनी दृष्टिवान लोगों को पुरानी व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं थी वे इसे आसानी से पढ़ सकते थे और इसलिए उन्हें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं दिखी राष्ट्रीय संस्थान में अभी भी पुरानी किताबों का इस्तेमाल होता था इसलिए छात्रों ने अपने ही दम पर लुई की नई प्रणाली को आजमाया उन्हें ब्रेल की नई प्रणाली पसंद आई डॉक्टर पिटनियर भी चाहते थे कि उसे स्कूल में अपनाया जाए उन्होंने यह भी महसूस किया कि ब्रेल कोड नेत्रहीनों के लिए फ्रांस का आधिकारिक लेखन कोड बन जाए लेकिन राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक इसके खिलाफ थे 1840 में जब उन्हें पता चला कि स्कूल ब्रेल में छपी पुस्तकों का उपयोग कर रहा था तो उन्होंने डॉक्टर को राष्ट्रीय संस्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया लोग ब्रेल के बिंदियों वाले सिस्टम को नहीं सीख रहे थे अंधे उन्हें लिख नहीं सकते थे इसलिए अठारह में लुई ब्रेल ने एक प्रणाली का आविष्कार किया जिसे उन्होंने रेफी कहा जिसमें उभरी हुई बिंदियों का उपयोग करके अक्षरों के आकार का निर्माण होता था अंधे लोग उन अक्षरों को महसूस कर सकते थे दृष्टिवान लोग भी उन्हें देख सकते जबकि लुई ब्रेल अपने कोड पर काम कर रहे थे तब उन्होंने संस्थान में पढ़ाना जारी रखा लेकिन पाठों के बीच में उन्हें अक्सर रुकना पड़ता था उन्हें खांसी हो गई थी 1835 तक उनकी खांसी तपेदिक में विकसित हो गई जो 1800 के दशक में एक घातक बीमारी थी कई बार कमजोरी के कारण वो पढ़ाने में असमर्थ होते थे स्वच्छ देसी हवा में सांस लेने और आराम करने के लिए वो अक्सर कुपरे में घर चले जाते थे फिर अठारह के अंत में लुई ब्रेल गंभीर रूप से बीमार हो गए अपने बिस्तर से उन्होंने अपने दोस्तों से कहा मुझे विश्वास है कि पृथ्वी पर मेरा मिशन पूरा हो चुका है उनके 43वें जन्मदिन के ठीक ठीक 6 जनवरी में उनका निधन हो गया। लुई ब्रेल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को व्यापक रूप से पता नहीं था लेकिन सदी के अंत तक उनका छह बिंदियों वाला कोड जिसे ब्रेल के रूप में जाना जाता है कई भाषाओं में लागू किया गया था और दुनिया भर में उसका उपयोग हो रहा था हेलन केलर जो नेत्रहीन और बहरीती लुई ब्रेल को ईश्वर के साहस और सोने का दिल वाला एक प्रतिभाशाली इंसान बताया उन्होंने लिखा कि ब्रेल ने मेरे लिए पढ़ना सुखद बनाया जिससे मेरे आसपास की दुनिया खजाने से चमक उठी उन्होंने लिखा कि लुई ब्रेल ने इंद्रियों से अपंग लाखों लोगों के लिए निराशाजनक अंधेरे से चढ़ने के लिए एक बड़ी दृढ़ सीढ़ी का निर्माण किया लेखक का नोट वर्तमान में उचित उपचार से लुई ब्रेल आंख की चोट के परिणाम नेत्रहीन नहीं होते आज लुई ब्रेल को मारने वाली बीमारी तपेदिक का भी सफल इलाज उपलब्ध है लुई ब्रेल ने सबसे पहले डॉट्स और डैश के साथ प्रयोग किया जब उन्होंने देखा कि बिंदुओं का महसूस करना ज्यादा आसान था तब उन्होंने डैश को छोड़ दिया में लुई ब्रेल की की मृत्यु 100वीं वर्षगांठ पर उनके अवशेषों को पेरिस में पंथियन में ले जाया गया वहां उन्हें अन्य महान फ्रांसीसी हीरो के साथ हीरो के बीच हीरो के बीच आराम करने के लिए रखा गया महत्वपूर्ण तिथि अठारह का जन्म चार जनवरी को फ्रांस के कुपोरे गाँव में अठारह को लुई ब्रेल का जन्म चार जनवरी को फ्रांस के कुपोरे गांव में हुआ अठारह अपने पिता की दुकान में एक दुर्घटना से लुई अंधे हो गए अठारह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन पेरिस में अध्ययन शुरू किया अठारह लुई ने अपने पहले उभरे बिंदियों वाले अक्षरों पर काम पूरा किया अठारह राष्ट्रीय संस्थान में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए अठारह तपेदिक से बीमार हुए अठारह लुई ने रेडियोग्राफी का रेफीग्राफी का आविष्कार किया जिसमें उभरे हुए बिंदुओं के साथ वर्णमाला बनाई गई ताकि नेत्रहीन लोग छह बिंदु बिंदियों वाली प्रणाली से अपरिचित दृष्टि वाले लोगों के लिए लिख सके अठारह जनवरी 6 को पेरिस में लुई की मृत्यु